महाभारत आदि पर्व द्वि सप्तति तमोध्याय मेनका विश्वामित्र मिलन कन्या की उत्पत्ति सकुंत पक्षियों के द्वारा उसकी रक्षा और कर्ण का उसे अपने आश्रम पर लाकर शकुंतला नाम रख कर पालन करना कर्ण उच एवया शक्र संदेश सदागतिम प्रातिष्ठ तदाकाले मेनका वायुना सह दुष्यंत से कहती है महर्षि कर्ण ने पूर्वोक्त ऋषि से शेष वृत्तांत इस प्रकार कहा मेनका के ऐसा कहने पर इंद्रदेव ने वायु को उसके साथ जाने का आदेश दिया तब मेनका वायुदेव के साथ समयानुसार वहां से प्रस्थित हुई तपसा भीरु वन में भीरु सोहा वाली सुंदरी एक आश्रम में विश्वामित्र मुनि को तप करते देखा वे तपस्या द्वारा अपने समस्त पाप दग्ध कर चुके थे अभिवाद्य तत सात प्रकृ दृशस अपोवाह च वास मारुत सन् उस समय महर्षि को प्रणाम करके वह अप्सरा उनके समीपवर्ती स्थान में ही भांति भांति की क्रिनाएँ करने लगी इतने में ही वायु ने मेनका का चंद्रमा के समान उज्ज्वल वस्त्र उसके शरीर से हटा दिया साग छिता भूमिम वा तदिलिपसती स्मय माँ देव समृढ़ मारुतम वरभरणी यद सुंदरी सुन्दरी मेनका लजाकर वायुदेव को कोसती एवं मुस्कुराती हुई सी वस्त्र वह वस्त्र लेने की इच्छा से तुरंत ही उस स्थान की ओर दौड़ी गई जहाँ वह गिरा था पश्य तेह अपने समतेजस विश्वामित्रस्तस्ताम तुम विषम अस्था निंदता गृा वासथी संभ्रांता मेनका मुनिष्तमह अनदेश भयो रूप अपश्य विवृता अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र के देखते देखते वहाँ यह घटना घटित हुई वह अनद्य सुंदरी विषम परिस्थिति में पड़ गई थी और घबराकर वस्त्र लेने की इच्छा कर रही थी उसका रूप सौंदर्य अवर्णीय था अवस्था भी अद्भुत थी उस सुंदरी अप्सरा को मुनिवर विश्वामित्र ने वहाँ नंगी देख लिया तस् रूप गुणान दृष्टा सह तो विप्र चकार भाव संसर्गान तया काम संत उसके रूप और गुणों को देखते ही विप्रवर विश्वामित्र काम के अधीन हो गए संपर्क में आने के कारण मेनका में उनका अनुराग हो गया न मंत्रया चाप्यना साता छदन, तो सुचिरं काल उवहरता तदा रमौ यथा काम यथक का दिवस तथा काम क्रोधा भजित मुनिन्यम चिरार्जित तपस क्षय सकतवान्षी तपस कं छया दवा मुनिर्मोह साममरागाभूत से मुने पार्थ जगाम सा जनयाम स मुनकायां शकुंतला प्रस्ते मुगत रमे मालिनीम तो नंदी जातृज तर्भम मेनकालिनीमू कृतकार्यात सुर्णम कसंसदम तम वनेजने गर्भम सिंह व्याघ्र सकुले दृष्वा शयानम सकुना समन्तात्पर्य नेिंसुर वनेलां क्रव्याधा मंसवृद्धि उन्होंने मेनका को अपने निकट आने का निमंत्रण दिया अनिंद सुंदरी मेनका तो यह चाहती ही थी उनसे संबंध स्थापित करने के लिए वह राजी हो गई तदनंतर वे दोनों वहां सुदीर्घ काल तक अनुसार विहार तथा रमण करते रहे वह महान काल उन्हें एक दिन के समान प्रतीत हुआ काम और क्रोध पर विजय न पा सकने वाले उन सदा क्षमाशील महर्षि ने दीर्घ काल से उपार्जित किए हुई तपस्या को नष्ट कर दिया तपस्या का क्षय होने से मुनि के मन पर मोह छा गया तब मेनका काम तथा राग के वशीभूत हुए मुनि के पास गई ब्रह्मन फिर मुनि ने मेनका के गर्भ से हिमालय के रमणीय शिखर पर मालिनी नदी के किनारे सकुंतला को जन्म दिया मेनका का काम पूरा हो चुका था वह उस नवजात गर्भ को मालिनी के तट पर छोड़कर तुरंत इंद्रलोक को चली गई सिंह और व्याघ्रों से भरे उस निर्जन वन में उस शिशु को सोते देख शकुंतों अर्थात पक्षियों ने उसे सब ओर से पाखों द्वारा ढक लिया जिससे कच्चे मांस खाने वाले गिद्ध आदि जीव वन में इस कन्या की हिंसा न कर सके पर्यरक्षताम तत्र शकुंताल नकात्मजा उपसृष्टुम गतस्म अपश्यम सहिता निर्जने विपणेरमे शकुंत परिवार पद्यंत पादे पतिता दिजा अब्रुवना सर्वे कलम मधुर्भाषिण इस प्रकार वहाँ शकुंत ही मेनका कुमारी की रक्षा कर रहे थे उसी समय आचमन करने के लिए जब मैं मालिनी तट पर गया तो देखा यह रमणीय निर्जन वन में पक्षियों से घिरी हुई सो रही है मुझे देखते ही वे सब मधुरभाषी पक्षी मेरे पैरों पर गिर गए और सुंदरवाणी में इस प्रकार कहने लगे द्विजाऊच हो विश्वामित्रसुताम ब्रह्मण्स भूताम भरस्वयी काम क्रोधा वजीतवान्न सका कौशिकीम गस्मात्षय तत्पुत्री दयावा निते भ्रुवन् पक्षी भोले ब्राह्मण या विश्वामित्र की कन्या आपके यहाँ धरोहर के रूप में आई है आप इसका पालन पोषण कीजिए कौशिकी के तट पर गए हुए आपके सखा विश्वामित्र काम और क्रोध को नहीं जीत सके थे आप दयालु हैं इसलिए उनकी पुत्री का पालन कीजिए इस प्रकार पक्षियों ने कहा कणोवाच सर्वभूतरुतज्ञम दयावाम सर्वजंतुषो निर्जन महारंजे शकुन परिवार आनीय तत निवेशयम् कर्ण मुनि कहते हैं ब्रह्मण मैं समस्त प्राणियों की बोली समझता हूँ और सब जीवों के प्रति दया भाव रखता हूँ अतः उस निर्जन महावन में पक्षियों से घिरी हुई इस कन्या को वहां से लाकर मैंने इसे अपनी पुत्री के पद पर प्रतिष्ठित किया ते पितरो धर्मशास्त्रे जो गर्भाधान के द्वारा शरीर का निर्माण करता है जो अभय दान देकर प्राणों की रक्षा करता है और जिसका अन्न भोजन किया जाता है धर्मशास्त्र में क्रमशः ये तीनों पुरुष पिता कहे गए हैं निर्जने तो वने यस्मा शकुंत परिवारिता शकुंतले की नाम कृत ततो तथोमया निर्जन वन में इसे शकुंतों ने घेर रखा था इसलिए शकुंता लाती रक्षक गृहणाती इस व्युत्पत्ति के अनुसार इस कन्या का नाम मैंने शकुंतला रखा रख दिया एवं दुहितरम विद्धि मम विप्र सकुंतलाम् सकुंतला च पितर मनतेमता ब्रह्मण इस प्रकार सकुंतला मेरी बेटी हुई आप यह जान ले प्रशंसनीयशील स्वभाव वाली सकुंतला भी मुझे अपना पिता मानती है शकुंतलोवाच एतदा तष्ट पृष्ठ सन्म जन्म महर्षे सुता विद्यव मनुजाधिपम कण्व ही पितरम बंडे पितरम समती कथित राजन यथा वृत्तम सुतमया शकुंतला कहती है राजन उन महर्षि के पूछने पर पिता कण्व ने मेरे जन्म का यह वृत्तांत उन्हें बताया था इस तरह आप मुझे कण्व की ही पुत्री समझिए मैं अपने जन्मदाता पिता को तो जानती नहीं कण्व को ही पिता मानती हूँ महाराज इस प्रकार जो वृत्तांत मैंने सुन रखा था वह सब आपको बता दिया इस श्री महाभारते आदि पर्वडी संभव परवड़ी शकुंतलोपाख्यासप्तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंतलोपाख्यान विषयक बहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ